गीता तत्व चिंतन परमार्थ के दो पथ अर्जुन की वाणी में विनय है वह देख रहा है कि श्री कृष्ण भले ही ज्ञान की प्रशंसा करते हों पर उसे तो कर्म का ही उपदेश दे रहे हैं यह तो वैसे ही है जैसे कोई वैद्य रोगी से कहता हो देखो यह औसत तुम्हें जीवन प्रदान करेगी और यह विष तुम्हारे प्राणों को हर देगा तथापि तुम तो इस विश का ही सेवन करो इसे सुनकर रोगी का उद्विग्न होना स्वाभाविक है अर्जुन भी वैसे ही उद्विग्न हुए हैं वह स्पष्ट आदेश चाहता है उसका विश्वास है कि भगवान उसका मंगल ही करेंगे भले ही अभी अर्जुन को युद्ध भयावह प्रतीत हो रहा है और भिक्षाटन का जीवन लुभावना तथापि उसे श्रीकृष्ण के निर्णय पर विश्वास है उसका यही विश्वास उसे बचा लेता है यहाँ पर अर्जुन के द्वारा एक ही श्लोक में भगवान के लिए दो बार संबोधन है पहले वह उन्हें जनार्दन कहता है और फिर केशव यहाँ पर पुनरुक्ति का दोष नहीं देखना चाहिए जब व्यक्ति आकुल हो उठता है और परिस्थितियों की मार से कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तब जिसके प्रति वह समर्पित होता है उसे बार बार पुकारना उसके लिए स्वाभाविक होता है जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया हो और हम रास्ते से निकलते हों तो अपने को बचाने के लिए वह फंसा हुआ व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए कहता है ओ बाबूजी, जी भैया जरा मुझे दलदल से निकाल तो लो विकलता की असहाय स्थिति में इस प्रकार के एकाधिक संबोधन स्वाभाविक ही है दोषपूर्ण नहीं फिर टीकाकारों ने जनार्दन और केशव शब्दों की व्याख्या करते हुए इनको अर्जुन की मानसिकता के अनुकूल बतलाया है जनार्जन का अर्थ होता है जन का अर्जन यानी नाश जो दुष्ट जनों का नाश करे आप स्वयं दुष्ट जनों का विनाश करने के लिए प्रसिद्ध हैं आपने ही केशी दैत्य का वध किया और इसीलिए केशव नाम से प्रसिद्ध हुए तब फिर आप यह कर्म मुझ पर क्यों डालना चाहते हैं अर्जुन युद्ध को घोर कर्म कहता है क्योंकि उसमें गुरु स्वजन बांधवों का रक्तपात होना है पर अर्जुन यह भूल जाता है कि सैनिक के लिए युद्ध ही कर्तव्य है वास्तव में कोई कर्म घोर या अघोर नहीं होता वह तो कर्ता की बुद्धि है, है उसका भाव है जो कर्म को अच्छा या बुरा बनाता है और मोहे शिव इन दोनों शब्दों के साथ इव का प्रयोग अर्जुन की निश्छल मानसिकता को दर्शाता है इव शब्द लगा देने से वाक्य का यह तात्पर्य हो गया कि भगवान आप तो मिलीजुली बातें नहीं कहेंगे आप मुझे मोह में नहीं डालेंगे पर मेरी बुद्धि ही कुछ चक्कर में पड़ गई है जिससे आपकी बातें मिलीजुली सी लग रही है और भ्रम सा पैदा कर रही है इसलिए आप कृपा करके एक स्पष्ट मार्ग का निर्देश करें जिस पर चलकर मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं।